उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग में मार्ग से जाते हैं और कर्म करने वाले इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले दक्षिणार्थ मार्ग से पितृलोक जाते हैं उसके पश्चात कर्म से होने पर पितृलोक से फिर वापस आते हैं यद्यपि चंद्रमंडल भोग प्रापक कर्म समाप्त हो जाता है अन्य कर्म शेष रहता है उसको भोगने के लिए फिर वापस आते हैं वापस आने पर विभिन्न अवस्था में रह करके फिर गर्भ को आते हैं ये बताया वृहबादी भाव को प्राप्त करने के लिए भी बड़े कठिन है तो उसको प्राप्त करने के बाद कभी रेतसी के संबंध होता है फिर स्त्री गर्भ में जाकर के गर्भ होता है जब ब्रीहबादी भाव में संशिष्ट सम्पद्ध होकर के रहते हैं तो समय वृह को काटने पर पिटने पर कुटने पर पकाने पर भी उनको कष्ट नहीं होता है जो ब्रह रूप से कर्म कर्मफल भोगने के लिए योनि प्राप्त करते हैं उनको तो कष्ट होता है काटने पर मर जाते हैं किंतु जो इष्टापूर्त दत्त कर्म करके पितुल आपस आते हैं उसमें केवल संयुक्त होकर कर के रहते हैं दीर्घ काल के बाद कभी फिर जन्म प्राप्त होता है तीन सौ पंचास में चलेगा न केवल ये देह बीज होता अप न के केवलम बृह्यादि संश्लेष काले अनुदूत विज्ञान किंतु बृह्हादिविक काले भी बृहदि का छेदन कूटने पिटने खंडन करने पर भी वो मूर्छित जैसे रहते कष्ट नहीं होता है क्योंकि देहारंभ का कर्म सम अलब्धवृत्ति है व्यापार कर्म का व्यापार प्रारंभ नहीं हुआ तस्मिने काले मूर्छित बद अन्भुत देहा निर्गता देहाप्ते तदस्त्येतुमह मूर्छतावद्ध अनुद्भुत तो विज्ञान विज्ञानते तो ज्ञान नहीं रहता है देहादिगता प्राग्देहापते देह के बाद निकल करके देहांत प्राप्ति तक तो ऐसे मूर्छता जैसे रहते हैं उसमें हेतु दिया है देहबीजूता सम्बंधा परित्याग न सर्वास्व अवस्था सुवर्तंत जलु का व चेतनावत्तम न विरुद्धते देह के बीज कारणभूत जल संबंध अपित्याग न तो जल का संबंध पांच पाँचभूत का संबंध रहता है सर्वास्व अवस्था सुवर्तंत इति जलु का व चेतनावत्तम न विरुद्धते तीर्ण जल जलू का जोक जिस प्रकार एक पत्थर को छोड़ करके दूसरे पत्र को जाने के लिए पहले दूसरे को पकड़ता है चेतना चेतनावतम चेतन भी रहता है इसमें कोई विरोध नहीं टीका में दिया अलब्धवृत्तिवाद विषेद हो गया था कथम पुनरुशयि विज्ञानशून्य तृण्जलुका तृण से अन् आक्रम आक्रम्य आत्मा उपसतना जलुका दृष्टानुपादीये तो तत्रह कर्मशेष वाले अनुसयी यदि विज्ञान शून्य होते उनको ज्ञान नहीं रहता है तो उसमें तृणाजलु का दृष्टान्त श्रुति में दिया गया ये कैसे बनेगा दृष्टान्त दिया गया तद यथा तृणाजलायु का तृण से अंतम गत्वा तृण में घास में पत्ते में रहने वाले कीट विशेष है जलायु का तृण अंतम गत्वा एक पत्र के अंत को जा करके फिर अन्नम आक्रम आक्रम्य अन्य आक्रम्य तेक्रम अन्य पत्र कत्री घास आदि को आक्रमण करके अर्थात कर उसमें जाकर के थोड़ा लग करके पूर्व पत्र को छोड़ते हैं आत्मा नंपसती अपने घोटाते पूर्व से इत्यादि श्रुति में दृष्टान्त दिया गया सचेतना जलुका दृष्टान्त न उपा दीयते जलुका दृष्टान्त दिया गया सचेतना चेतना चेतन विशिष्ट यदि अनुसयी कर्मशेष वाले विज्ञानी ही नहीं रहा चेतना ही नहीं रहा तो चेतना सचेतन दृष्ट जालुका का दृष्टांत कैसे सामंजस्य होगा उपादी गृह्य ग्रहण करते तत्रा। देह जला तत्र देहबीजूत जलअपसबंध परित्यागन टीका में सर्वासुवस्थासु तादेष थी दसासु थी आवत। सर्व अवस्था में देह के बीजभूत कर्म भी रहता है जल आदि भूत भी रहते हैं चेतना भी रहता है न चेतनावत्व जल का दृष्टान्त विवक्षित किंतु सातत्यमात्र में भाव एक तो चेतन स्वयं है सर्वव्यापक है अंतकण में उसके अभिव्यक्ति चिदाभाष है जब तक जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक सूक्ष्म शरीर उसमें चिदाभास प्रतिबिंब सब रहते हैं किंतु जिस प्रलय सुश्रुति में जिस प्रकार अंतकरण अज्ञान में लीन हो जाता है मूर्छा अवस्था में इसी प्रकार अंतकरण सूक्ष्म शरीर अज्ञान में लीन होकर के रहता है ये अनुसही कर्मशेष वाले भी उसी प्रकार रहते हैं अज्ञान तो है अंतकर्ण कारण रूप से रह गया चिदाभास जिस प्रकार अंतकर्ण में रहने पर जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में ज्ञान होता है ऐसे ज्ञान नहीं होता है सुश्रुति प्रलय मूर्चा काल में तो जो विशेष स्पष्ट चेतना चिदाभास वो चिदाभाष जागृत स्वप्न अवस्था में रहने पर सुख दुख अनुभव होता है सुश्रुति में इस नहीं रहता है चेतना है चिदाभास उस समय अज्ञान में रहेगा किंतु तो अभि अव्यक्त होकर के रहने से सुख दुख अनुभव सुश्रुति अवस्था में प्रलय में मूर्छा में भी नहीं होता है तो यहाँ जो दृष्टांत दिया गया चेतनावत्तम जलू का दृष्टान्त न जलू का दृष्टांत में जिस प्रकार तृण के कीड समझ करके एक पत्ते से दूसरे पत्ते को जाता है इसी प्रकार कर्म शेष वाले जाते हैं धैर्य छोड़ने के बाद अन्य शरीरों को ऐसे विवक्षित नहीं है किंतु दृष्टान्त दाष्टान्तिक में कुछ समानता होती है सर्व सर्वसाम्य कहीं नहीं होता है यहाँ दृष्टांत है सातत्यमात्र निरंतर देह परंपरा का उच्छेद नहीं होता है देह परम्पराए से चलती है जन्म जन्मावरण चक्र ये दृष्टान्त है जलुका वत्तम जलु का सादृशम अनुसैना मित्यर्थ जलू का सादृश्य कर्मशेष वाले जो दृष्टान्त दिया गया इतने निरंतर जैसे जलु का एक पता छोड़े दूसरे को पकड़ा थ्री तीसरे को पकड़ेगा दूसरे को छोड़ेगा इसी प्रकार एक सर प्राप्त करते छोड़ते दूसरे सर प्राप्त करते ऐसे निरंतर परंपरा चलती है आरोहताम सभी ज्ञान अवरोहताज्ञान्यम उपपाद्य राहित क्या मुहे इति उपाद्युपाद्य अच्छा आरोहताम विज्ञान जान अवरताम विज्ञान राहित्य राहित मृत्युपाद्य हाँ यहाँ सविज्ञानतम अवर अवरोहता विज्ञानराहित मृत्युपाद्य मृत्यु ऐसे लिखना पड़ेगा मृत्युपाद्य आरोहतावत स्वस्व स्थानेभ्य यहाँ दो सौ है अपने अपने स्थान से सस्वस्थने कर्णन उपसंहरित्य हृदय अवस्थान तबदेव सभी ज्ञान न देहागता देहाप्तिदस्ंद्रमंडलादापी न भावी देहपर्यतावासना वासना प्रमाण भाव इत्या आरोहता सभी जब जाते हैं तो सभी ज्ञान सभी ज्ञानम अनुभव क्रामते ऐसा कहा विज्ञान के साथ किंतु जो नीचे जब आते हैं विज्ञान राहितम ऐसे उपपादन करके आरोह आरोहताम भी जब ऊपर जाते हैं कब तक सभी ज्ञान तो रहता है यावत स्वस्व स्थानेभ्य करना उपस्य हृदय अवस्थानन तावत सभी ज्ञान तो। इंद्रिय अपने अपने स्थान से उपसमृत हो कर के जब तक बुद्धि अंतकण के साथ मिल जाते हैं तब तक सविज्ञानत्व तो रहता है चंद्रमंडल जाते समय न देहाद बहिर् निर्गता नाम देह से जब निकल गए उसके बाद सविज्ञानत्व तो नहीं है प्राग देहांतर प्राप्ते फिर देहांतर चंद्रमंडल में अन्य देह प्राप्त होने तक सभी ज्ञान तो नहीं रहता है तद न तद अस्ति अनुसाइनाम तो चंद्रमंडलाद अवरुक्षतामी और जो कर्मशेष वाले चंद्रमंडल से वापस आते हैं उसम न भावी देह पर्यतः वासना दीर्घ अवती उसम भावी देह पर्यत वासना का दीर्घ जैसे पूर्व शरीर छोड़ करके आगे शरीर प्राप्त करने के लिए आगे वासना अभिव्यक्त हो जाती है आगे का उसका स्वप्न जैसे दर्शन होता है वासना दीर्घ हो जाती इस प्रकार चंद्रमंडल से जब नीचे आते ऐसे वासना दीर्घा न बपती प्रमाण अभाव इसमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसे आ जाते हैं इत्या अंतरालय तो अभिज्ञानम मूर्छ तब देव इत्यादोष मध्य में तो कोई ज्ञान नहीं रहता है मूर्छत जैसे रहते हैं चंद्रमंडलाद अवरोधता देहांतर गमन तुल्य विज्ञान शून्यत्व अदुष्ट उपसहरती चंद्रमंडल से जब नीचे उतरते हैं देहांतर प्राप्ति तो करेंगे ये बराबर है तो भी विज्ञान शून्यत्व उस समय विज्ञान नहीं रहता है ज्ञान नहीं रहता है मूर्चित जैसे आते हैं इससे कोई दोष नहीं इतोष यत् हिंसाग्रहाकर्मण स्थावरमी तत्फल तथा चैदिकना कर्मण अनर्थनुबंधिवाद प्राण्यम श्रुतिरती तत्र शंका पूर्वपिशनी की थी जितने कर्म करेंगे कुछ फलाशादिशाखाचेदन कहीं पेड़ काटना होता है हिंसा ब्राह्मण आदि को दान आदि करते हैं तो अनुग्रह कहीं बलि दे ये पशु पक्षी को खाद्य देते हैं ब्राह्मणों भोजन कराते हैं तो हिंसा भी है अनुग्रह भी है हिंसा अनुग्रहात्मकत्व आदि इष्ट आदि कर्म जितने और खुदाई बापी कुतड़गा आदि कर्म करते हैं खोदते समय कुछ कीड़े मकड़े मर जाए तो हिंसा होती है हिंसा अनुग्रह रूप इष्टापूतदत्तकर्म है इसलिए इसे कर्म करने वाले को स्थावर तम भी तत्फलमे वृक्षादि जन्म को प्राप्त करेंगे ये भी उनका फल है इष्टापूतदत्तकर्म का क्योंकि पाप कर्म का फल है तथा च वैदिका कर्मणाम अनर्थ अनुबंधित्वाद तो वैदिक कर्म अनर्थ अनुबंधी होगी अनर्थ अनुबंध अनुबंधी अन अनुबंध है पश्चातभावी अनर्थ अनुबंध वाले पीछे फिर कर्म करने के बाद अनर्थ प्राप्त होता है अप्रमाण में श्रुति श्रुति फिर अप्रमाण हो गई श्रुति विधान करती है कुछ कर्म और कर्म करने वाले फिर अनर्थों को प्राप्त करेगा तो श्रुति तो विधान करने वाली प्रमाण नहीं हुई इष्ट विधान करने के लिए इष्ट फल प्राप्ति के लिए श्रुति प्रमाण है और ऐसे विधान करती जिसको करने पर अनिष्ट को प्राप्त करेंगे वृक्ष तीर्ण बन जाएंगे तो अप्रमाण सूची में प्राप्त होता है ये कहा था तत्र इसके ऊपर उत्तर देते सिद्धांति न वैदिका कर्म नाम हिंसायुक्तत्व उभय हेतुतम शक्य वैदिक कर्म हिंसायुक्त होने के कारण उभय हेतुत्म तो अनुमात्म न सक्यम उभय हेतु ये दोनों पितुलोक प्राप्ति का हेतु और उष्ठापराध अन्य जन्म प्राप्ति का हेतु अनर्थ हेतु होगा टीका में दिया उभय हेतुत्म अर्थानर्थ हेतु तम इतिबत अर्थ पित्तलो का प्राप्ति सुखभ हो का भी कारण होगा अनर्थ है पेड़ पौधे बन जाएं दोनों का कारण इष्टापूर्त दत्त इत्यादि ऐसा अनुमान करेंगे क्योंकि हिंसाया शास्त्र चोदित्वाद अनुमान क्यों नहीं कर सकते हैं जहाँ हिंसा शास्त्र विहित है वो अनर्थजनक नहीं है जो लोग शास्त्र वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं वो अनुमान करते हैं कृत्वअतर्वर्तन हिंसा अधर्म जनिका हिंसात्वात्थ क्रत्वाह्य हिंसावत यह अनुमान करते हैं उसमें उपाधि है क्या उपाधि मान लो उपाधि किसु तर्कसंग्रह पढ़ा है किसने क्रवांतर्तनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसा क्रतु बाहे हिंसा वह इसमें निषिद्धवधि यार अधर्मजनक तषिद्धमस्त तो पापजनक है वहाँ निषिद्ध है किंतु यद्यव्यापक साधन का अव्यापक होता है होती उपाधि साध्य अधर्मजनकत्व जहाँ अधर्मजनकत्व है वहाँ निषिद्धत्व है ब्राह्मणों अंत व्यतादि में किंतु तो यिंसात्व तथ तषिधत्व ऐसा नहीं है कृत्तन हिंसा में हिंसात्व तो रहेगा किंतु तो निषिद्धत्व नहीं है विहित है तो निषिधत्व हो गई उपाधि साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक इसलिए हिंसा शास्त्र बीत तो होने के कारण कर्म के अंग रूप से जदि कोई हिंसा का विधान किया गया वो अधर्मजनक नहीं होगा अहिंसा सर्वभूतान अन्य तीर्थेभ्योते शास्त्र चोदिताया हिंसा या नाधर्म हेतुत्व अभ्यपगम्यते शास्त्र तो विहित तो हिंसा न अधर्म हेतुत्म अधर्म हेतुतम न अभ्यपगम्यत न स्वीकृत क्यों नहीं ऐसे श्रुति दिया है अहिंसन सर्वभूता अन्यत्र तीर्थेभ्य सब भूत की हिंसा नहीं करे तीर्थेभ्य अन्यत्र तीर्थ को छोड़कर करके तीर्थ शब्द कार्य कि तीर्थस्थान में जाकर के हिंसा करे तीर्थ शब्द का अर्थ शास्त्र अनुज्ञा विषयभ्य तीर्थ है शास्त्र अनुज्ञा विषय जहाँ शास्त्र में अनुमति दी गई उसको छोड़ करके अन्यत्र कभी भी हिंसा नहीं करे तीर्थेभ्य का अर्थ शास्त्रानुज्ञा विषयभ्य शास्त्र की अनुज्ञा अनुमति अनुमति का विषय शास्त्रानुज्ञा विषयभ्य तीर्थेभ्य का अर्थ शास्त्र अनुमत विषय को छोड़ करके अन्यत्र हिंसा नहीं करनी चाहिए तो शास्त्र में यदि बीत है वो हिंसा अधर्मजनक नहीं है टीका मैं अहिंसन शास्त्र शास्त्रचोदित वैदिक सु कर्मसु हिंसा नान अहिंसन इत्यादि श्रुति अहिंसा सर्वभूता अन्त्र तीर्थेभ्य ये श्रुति से शास्त्र विहित वैदिक कर्म में हिंसा अनर्थे तो नहीं हे इह अभ्युपगमें उपरे भाष्य में भाष्य में।, में क्या गते गे भाष्य में भाष्य में इसमें अभ्युपगते अभ्युपगते अदर्म हेतु भी स्वीकार करने पर भी अभ्युपगते स्वीकृत है स्वीकृते अधर्महेतु तो हिंसा में शास्त्र विहित तो हिंसा में स्वीकार करेंगे तो भी कर्म के अंगभूत हिंसा में स्वीकार करे तो भी मंत्रेर विषाधिवत न दुख कार्यार्भकोपत्ति वैदिकना कर्मण मंत्रेण्य विषभक्षण इति शास्त्र विहित हिंसा में अधर्म हेतु तो मान ले तो भी मंत्र विषाधिपत जैसे विष मंत्र के द्वारा विष का सेवन करने पर मृत्यु नहीं हो करके आरोग्यजनक हो जाता है मंत्र के द्वारा शोधन करके विष से औषध बनाते हैं मंत्र विषाधिपत तद अपने उप उसकी निवृत्ति हो जाती है जैसे विषादि का दोष मंत्र के द्वारा अन्य द्रव्य के द्वारा शोधन के द्वारा निवृत्त हो जाता है इस प्रकार वैदिक कर्म के अंतर्गत तो हिंसा में जो अनर्थ है उसका अपनय हो जाएगा कुछ प्रायश्चितादि कर्म विधान किया गया इसलिए कर्म के अंतर्गत हिंसा न दुख कार्य आरंभकोप्रति तो दुख रूप कार्य आरंभ नहीं होगा वैदिका नाम कर्म नाम। जिस प्रकार मंत्रणी यथा मृत्युजनकत्व नास्ति, विष कोई यहाँ पर मर जाएगा, कुछ कुछ मंत्र प्रयोग करने पर उसे मृत्युजनक नहीं है, ठीक है मैं? यद्यपि स्वरूपेण हिंसा अनु अभ्युपगम्य है तद्युक्तानां तद्युक्ता वैदिक वैदिक अनंभक यहां स्वेण विशद्यादमजरादि तो मंत्रशर्करादिपयुक्त सन् न तत्क <coughs> यद्यूपत हिंसा अनर्थे तो मना जाती मनी जाती है अनकरण हिंसा फिर भी तुक्ता वैदिक हिंसाुतवैदिक अनर्थानमक नहीं होता है कर्म नहीं होते यथा स्वरूपण विशद अध्यादेर मरण जोरादि हेतुत्वी तो स्वरूपत विष खान से मरण होगा दधि खान से जोरादि हो सकता है किंतु उसमें मंत्र से युक्त विष भक्षण करेंगे तो आरोग्य होता है दधि में सरकरा मिलाकर खाने पर जोराधि नहीं होगा विशद अध्याधेर मरण जोराधि हेतुत्व विष मरजनक और आदि जनक होने पर भी मंत्र मंत्रशर्करादि से उपयुक्तम मिश्रित भोजन खाने पर न तत्क विष भी, भी मरणजनक नहीं दधि भी जरजनक नहीं होता है मंत्र सरकरा से युक्त होकर के उपयोग हो करने पर खाने पर तथा हिंसाया स्वधर हेतु भी यदि हिंसा स्वरूपतः अधर्म हेतु तो है तो भी वैदिक कर्म निष्ठाया न तदह हेतुत्व वैदिक कर्मांतर्गत तो जो हिंसा और न तदहेतुत्व अधर्म हेतु तो नहीं होगा क्योंकि वैदिकी रही तत्कृत दोषा अपनयन सिद्ध है वैदिक कर्मों के द्वारा ही हिंसा कृत दोष का अपनयन हो जाता है पूर्वक्तमें दृष्ट स्पष्ट है जो दृष्टान दिया मंत्र के द्वारा करने विषभक्षण कर अनर्थहेतुत्व तो नहीं है इसका स्पष्ट करते मंत्रेण विषभक्षण से तेन सह उपयुक्त विषय मंत्रेण इव तेन सह उपयुक्त विषय अनर्थहेतुन पुष्टिहेतुत्व तो तो तेन सह तेन का क्या अर्थ होगा मंत्रण सह उपभोक्त से विषस तो तो अनर्थ है तत्व अनु तो नहीं से पुष्टि तो हेतुत्व तो पुष्टि का हेतु है विष तो ऐसे प्रकार वैदिक कर्मा प्रविष्टा हिंसाया पुरुषार्थत्व वैदिक कर्म में अनुप्रविष्ट वैदिक कर्म का अंतर्गत जो हिंसा और पुरुषार्थ है अधर्मजनक नहीं है इष्टलजनक है अशुद्धमिति मि चैन न शब्दादित न्यायाद ये ब्रह्मसूत्र में आया कर्म अशुद्ध अशुद्धमिति मिटैन न शब्दाद शास्त्र विहित हे अशुद्ध नहीं पाप मिश्रित होने से अधर्मजनक होगा ये बात नहीं है ये ब्रह्मसूत्र से, से में विचार करके निश्चय किया गया पहले कहा था तद भूय एवं भवती प्रसंगागतम परिसमाप्य जैसे जैसे पहले कर्म वासनादि है फिर इसी जन्म को प्राप्त करता है इसी प्रसंग से आया किस प्रकार उत्तरायु मार्ग में गमन होता है दक्षिणान मार्ग से गमन होता है ये सब कह करके परिसाप्य प्रकृतम श्रुति व्याख्यानम अनुवर्त विश्रुति व्याख्यान अनुवर्तन करते त्र त यह रमणीय चरण अभ्यासो योनिमा रमणीयाप्दर ब्राह्मण योनिमा योनिमा क्षत्रिय योनिवा क्षत्रोनिम्बा वैश्युनिम्बा यय कपूयचरण अभ्यासो ये कपूया योनिमा यह योनिमा योनिमा पदर स्वयनिम्बा शुक्रयोनिम्बा चंडालोनि आचरण वाले उस शुवन कर्म से सज्जन का पुण्य कर्म रहता है अभ्यास शीघ्र ही रमणीय योनि को शुभ योनि को प्राप्त करते हैं शुद्ध योनि को प्राप्त करते ब्राह्मण जन्म क्षत्रिय अथवा वैश्य अथवा यह कपी पाप कर्म बहुत तो बाकी रहते हैं आचरण अशुद्ध आचरण अशास्त्रीय आचरण करने वाले अभ्यास होते शीघ्र ही निकटयूनि को प्राप्त करेंगे स्वयूनि शुकर् युनि कुत्ते सुअर अथवा चंडाल युनिंबा। चंडाला बन जाएंगे पाप पापकर्म वाले तेषुअमध्ये तत तद य ये तत तेज़ तेज मे क्यु अनुशय अनुशयिनाध्ये कर्मशेष वाले में ये यह रमणीय चरण यह का में ये यह लोके रमणीय चरणम ये साम बहुबरी ये रमणीय चरण का, का शील अच्छे स्वभाव वाले ये तेषा ये ते रमणीय चरण रमणीय चरण का तो अच्छे स्वभाव वाले शील इससे उपलक्ष्य तो होता है अच्छे कर्म पुण्य कर्म जिनका शेष है रमणीयचरण शोभन अनुशय पुण्य कर्म यहाँ इसे उपलक्षित होता है शोभन कर्म शोभनकर्म पुण्यकर्म जिनका है ते रमणीयचरण इसे कहा जाते हैं टीका में अन्या अधिष्ठिष्पुरलापादी न्यायन तेज ब्रीह्हादिशु संश्रिष्टा ये अनुशयन तषा मध्ये ये केचिदस्ोके चम्डल प्राप्त प्रागवस्थायानुष्ठिता भूतरमणीयचरणस्ते रमन्या रमणीयाँ योनि आपद्यरनि संबंध अन्याधिषिष् पूर्वपिलाद ये ब्रह्मसूत्र ये अन्धिष्ठिषु अन्धिष्ठितरवाद में ये रहते हैं अठित वस्तु में योनि में आश्रित रहते पूर्वत अभिला जैसे पहले कहा गया ऐसे ही व्रीयवादी योनि जन्म को प्राप्त नहीं करते कर्म शेष वाले अन्य कर्म अन्य जो जीव व्रीयवादी योनि में स्थित है उनमें संबद्ध होकर के रहते पूर्वत अभिलात का अर्थ जैसे आकाशवाई मेघादि कहते समय कर्म का परामर्श नहीं किया इसी प्रकार वृहवादी के साथ संशुलिष्ट होकर के रहते हैं वहाँ कर्म का कथन परामर्श नहीं करने से वो ऐसे केवल संशिष्ट होकर के हो करके रहते हैं तेनाली संशिष्ट आकार संयुक्त होकर के जो अनुसयी कर्म शेष बारे रहते हैं तैसा मध्य ये के जी अश्मिन लोग चंद्रमंडल प्राप्ति प्राग अवस्थाया, इनमें से जो आने के बाद तो कर्म अभी नहीं किया बातु कि चंद्रमंडल प्राप्ति के पहले जो कर्म किया था अनुष्ठित अभूत रमणीय चरण जो कर्म करके वो फल ऊपर भोग लिया उनको नहीं लेना अनुष्ठान किया है किंतु उसका फल भोग नहीं हुआ ये कर्म आगे जन्म आरम्भ करेंगे अनुष्ठित किंतु अभूत ऐसा जो रमणीय चरण कर्म जिनके बाकी है अनुष्ठान किया था किंतु चंद्रमंडल में भोग नहीं हुआ ऐसे पुण्यकर्म अधिक है तो रमणीयाप्तिरन अच्छे योनि को प्राप्त करते हैं ऐसे संबंध अन्वय बताया उतम स्पष्ट रमणीयचरण क्या है रमणीय है शोभन अनुशय कथम रमणीयचरण शोभन अनुशय लक्ष्य तत्र रमणीयचरण कहन से शोभन अच्छा अनुशयकर्म शेष पुण्यकर्म के लक्षित होता है ऐसा शंका से कहते हैं क्रौर्य अनुत मायावर्जिता शक्य उपलक्ष से सद्भाव क्रौर्य अनुत जिनमें क्रूरता नहीं है अनुत मिथ्यावासन नहीं है माया कापट्य नहीं है उसे रहित है क्रूरता मिथ्या कपट अवर्जित ऐसे जो पुरुष है इसमें अशुभाशयसदलक्षक उपलक्ष्य जानसते अनशयशुभकर्म हे तब को प्राप्त करते हैं जो क्रूरता है मिथ्याभाषण करते कपट हे आगे इस ही को प्राप्त करते हैं तेनाशन पुण्यन कर्मण चंद्रमंडली भुक्त अभ्यास अभ्यासो य क्रिया विशेषण अनुसय से पुण्य कर्म से चंद्रमंडल में भोग कर लिया उसमें जो शेष कर्म रहा अभ्यास का थे क्षिप्रमेव शीघ्र ही यद दिया अभ्यास यत्ते यत क्रिया विशेषण है ते रमणीय रमन्या, रमणीयाम योनिमा पद्य रन रमणीय योनि हो जिसमें क्रौर्य आदि नहीं हो नहीं तो सर्प व्याघ्र कुते आदि बनेंगे योनिम आपद्धरन स्वयोग सुकर्जन ये क्रूरता अशुद्धादि बाहुल्य आप्धरन का प्राप्न प्राप्त करते ही ब्राह्मण योनि क्षत्रोनी वैश्योनी अपने कर्मिकसारकर्माण टीका मे ते खु अशनो रेत सिंतर तेन कर्मण रमणीय योनि आपद्रि यत् क्षिप्रमेती योजना शीघ्र ही प्राप्त करते कर्म शेष रहता है फिर रेत सीख पुरुष के संबंध होने पर उसके बाद उसी कर्म से रमणयाम योनि अच्छा जन्म को प्राप्त करते हैं जो शीघ्र ही प्राप्त करते हैं तथापि हेतु है वो भी कौन ब्राह्मण बनेगा कौन क्षत्रिय बनेगा कौन वैश्य बनेगा स्वकर्मानुसार रूपेण कर्म के अनुसार अथति प्रतीक गृहत व्यासष्टे अथ यपियर पाप कर्म वाले उनके लिए कें पुनः अथ पुनर्तरीता कपियचरण उपलक्ष्यकर्मण अशुभानुशया अभ्यास होयते कपू्याम यथा कर्म योनि आपधि कपू्यामे धर्म संबंधवर्जिताम जुगुषिता योनि आपदेर शयुनिम्बा शुक्र योनिबा चाण्डाल योनिबा अतः पुनर्ये तद विपरीत उनसे विपरीत है वो तो रमणीय चरण शुभ कर्म वाले थे उसे विपरीत हो गया कपु चरण कप्य चरण से उपलक्षित होता है उपलक्षित कर्म पाप कर्म वाले अशुभ अनुशया अशुभ अनुशय जिनका कर्म पाप कर्म बचा शीघ्र वो भी शीघ्र प्राप्त करते अभ्यास यत्ते कपयां आप योनि आपद्दीर कपयनिकृष्टोनि को प्राप्त करते है। यथा कर्म, आप कर्म है है आप योनि आपद्धि कर्म के अनुसार कपया में कपय अप्र निकृष्टोनि धर्म संबंध परिचिता यही निकृष्टता है निकर्ष है धर्म संबंध नहीं है धर्म नहीं कर्षते स्वुक चाण्डल जुगुपस्थिता निंदितकृष्ट है योनिको आपद्य प्राप्त करते हैं स्वयनिम्बा शुक्र योनि चांदाल योनिबा टीका में तद्विपरीता विलक्षण थी यावत पूर्वोत्तर पुण्यकर्म वाले पहले कहे गए उसे विलक्षण है ते कपुयाम योनिम काशुभ पाप कर्म के कारण रेतसी योगानंतर उसके बाद प्राप्त करते हैं जन्म को आपतिरने तदप्रमें बोभीशीघ्री प्राप्त करते हैं तक कारण अभी स्वुकदे किस प्रकार स्वकर्माण अपने कर्म के अनुसार ही तृतीय पंथनमता पूर्त पान संक्षिप्य अन्वदति द्व मगे उत्तराण्व दक्षिण मार्ग उससे अतिरिक्त तृतीय मार्ग का कथन करने के लिए पहले जो कहेगी दो मार्ग उसका अनुवाद करते संक्षेप करके ये तो रमणीय चरण द्विजात ते स्वकर्मस्थाशेद चेद इष्टाधिकारिनस्ते धूमा दिना गति आगछति च पुनः पुनर्घट यंत्रत रमणीय चरण वाले द्विजाति दो बार जन्म होने वाले ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य अपने कर्म अनुष्ठान करेंगे तो केवल ब्राह्मण क्षेत्र बनेंगे इतने मात्र से सदगति तो नहीं सकर्मस्था से अपने कर्म वर्णाश्रम भीतर तो कर्म यदि अनुष्ठान करते हैं इष्टाधिकारी न इष्टा पुरुष दत्त कर्म करते हैं तो धूमादि मार्ग से गछनती पितृों जाते हैं च फिर कितने बार पुनः पुनर्घटी यंत्रवत जैसे घट यंत्र घुमती रहती है इसी प्रकार गमन आगमन चलता रहता है किंतु यदि उपासना करेंगे विद्याम चेत प्राप्त उस तदा अर्चिरादि शांति यदि विद्या को उपासना करते हैं अर्चिरादि मार्ग से उत्तरायण मार्ग से जाते हैं वहाँ दीर्घ काल रहते हैं टीका में शुभानुशय साध ये वापदेरन के चिथ ब्राह्मण आदि योनिमापेरन आपना शुभ अनुशय के कारण जो ब्राह्मण क्षेत्र वैसे योन प्राप्त करते हैं ते सवर्णाश्रम वीतकर्म निष्ठा अपने वर्ण और आश्रम भीत कर्म में स्थित होकर के अपने वर्णाश्रम धर्म करने से ही फल प्राप्त होता है यदि इष्टादि कर्म कृतवंत इष्टापुर दत्त कर्म क्या? तब दक्षिण मगसे चंद्र गच्छी चंद्रलोक पितृलोक जाते हैं त्र चोत्य भोगे न पुनर पुनरअवशिष्ट कर्मण पृथ्वी में आगे तोक्त्य भोगे न क्षीणे कर्म जो है भोग शिक्षण हो गया कर्म बाकी जो कर्म रहा अवशिषेन कर्मण पुनः पृथ्वी में आगे फिर आते हैं घट यंत्र के सामन बार बार आरोहण अवरोहण करते है के पुना आरो के हैं केवल कर्मी घटीयंत्रवत पुनः पुनर आरोहण तो अवरोहन केवल कर्मिण दृश्यते जाते चंद्रमा नीचे आते फिर जाते आते केवल कर्म करने वाले इसी फलों को प्राप्त करते हैं ये शास्त्र में से कहा गया और यदि विद्या चेत प्राप्त हो चेत कहा यदि चेत दिजात स्वकर्मस्थ सत ध्यानम लबेरन उत्तरणयन यान य तो ब्रह्म लोकम गीर्थ यदि उपासना करते हैं तब अर्चिरादि उत्तरायन मार्ग से ब्रह्म लोक तक सब ब्रह्म लोक नहीं ऊपर उपर उपरलोक को प्राप्त करते हैं ब्रह्म लोक तक उपासना से प्राप्त करते हैं केवल उपासना करें अथवा कर्म समुचित उपासना करें तो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं उपासना रहित तो केवल कर्म करते हैं तो दक्षिणान्न मार्ग से जाते हैं इदानीम तृतीय स्थानम उपदिश्य और तृतीय स्थान उपदेश अब करते हैं उत्तरायण दक्षिणा दो मार्ग हो गया यदा तो न विद्या सेविनो नापिष्टादि कर्म सेवन्ते तदा विद्या सेविनो न उपासना नहीं करते हैं और इष्टादि कर्म भी नहीं करते इष्टापूर्तः तत्त नहीं करते तब अथेतो पथुर्न कतर्णचन तानी ता बाहर छुद्राण्यसावर्ती भूता जायस्व मियस्वी तृतीय स्थान तेनासो न संपूत तस्माजुगुप सेत तदेश श्लोक अथ एतो पथोर न कतचन जो सेवा भी उपासना भी नहीं करते हैं, और कर्म भी नहीं करते तो ए तय पथुर न कतर न चन उत्तरायण दक्षिणायणी दोनों मार्ग से किसी मार्ग में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे फिर तानी मानी क्षुद्राणी असक्त आवृती नी ये क्षुद्र नीचे कीड़े मकोड़े बनेंगे असक्त आवर्ती बार बार जन्म मरण बार बार आवृत होते फिर जन्म फिर जा मरते फिर आते हैं ऐसे भूत होते हैं जाय समयस होते तो तृतीय स्थान पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करते हैं बस जन्म हुआ थोड़ी देर मर गया फिर जन्म फिर मर गया ऐसे ही ये तृतीय स्थान ये तृतीय स्थान हुआ जो शास्त्र भीत तो कर्म भी नहीं करते उपासना भी नहीं करते अपने को बुद्धिमान मानते हम नहीं मानते शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते उनके लिए तृतीय स्थान है तेनाशों लोग को ना संपूर्य पहले प्रश्न था कैसे जानते हो सब लोग ऊपर जाते हैं स्वर्ग वो लोग क्यों नहीं भर जाता है तो ये उत्तर दिया एक तो वापस आते हैं दूसरा सब लोग नहीं जाते हैं कुछ तो उत्तरायण मार्ग से कुछ दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं और कुछ यहीं कीड़े मकोड़े जन्म मर्म को प्राप्त करते सब नहीं जाते हैं तस्मा जुगुप्स है इससे जुगुप्सा है घृणा करनी चाहिए विवेकी को ऐसी जन्मावरण चक्र में इसे जन्मावरण होता है विचार करके वैराग्य को प्राप्त करे तदेश श्लोक उसको कहने के लिए आगे मंत्र है तथा ए भाष्य में तथा अथ पथोर तथोर् दोनों मार्ग से यथोतोर अर्चिरादिधुमादि लक्षण एक अर्चिरादिमाग दूसरा लक्षण दो मार्ग अर्चिरादि हे उत्तरायण धूमाद दक्षिणाण पितृयान हे दिव्यान न कतरेण अन्नतरे च न अपि, दोनों में से किसी मार्ग से नहीं जाते हैं तानी माने भूता क्षुद्रा चुद्र जन्म को प्राप्त करते हैं दंश मसकटादी असकृत आवर्ती दंश दांस कहते हैं कि दंशन करने वाले मच्छर कीट आदि होते हैं अत अत उभय मार्ग परिभ्रष्टा अशक्त जायन्ते मियंत च उभय मार्ग से भ्रष्ट दक्षिणायन उत्तरायण देवान पितृन दोनों से भ्रष्ट हो करके अशकृत जायन्ते पितृया मार्ग देवयान अर्चरादि उपलक्षित मार्ग देवयान धूमाद्य उपलक्षित है, है पितृयान दोनों मार्ग से भ्रष्ट होकर के जायते असकृत बार बार सकृत कहते एक बार असकृत कहा बार बार जन्म होते हैं और मरते भी है बार बार तभी तो जन्म बार बार होगा टीका में पौन पुण्य लोट मध्यम एक तर्वाख्याधना पुना पुन पुनः जायते म्रीये चर्थ जायस मृयस प्रयोग इतिहाँ जायस मृयस लोट लकार प्रयोग किया सूत्र ही व्याकरण में क्रिया समय विहारे लोट लोटो हिष्व त धमो क्रिया समय विहार बार बार क्रिया होने पर किसी भी लकार के लोटादेश हो जाएगा बार बार जब किसी क्रिया का समय बिहार क्रिया बार बार करना हो किसी भी लकार लट लकार को भी लोट आदेश हो जाएगा और लोट में त तो को ही आदेश हो जाएगा ध्वम को स्व हो जाएगा त ध्वम हो हि स्व हे और स्व हो जाएगा तो, हो, हो, हो जाएगा। तो होने से क्या होगा जाए स्वरिय स्व इसका अर्थ नहीं कि जन्म हो मरो ये नहीं पुनः पुनः जायंत मृियंत ऐसे कहने के लिए जायस्व मृयस ऐसे प्रयोग होता है व्याकरण में आता है समय लोटो, लोटो लोटो समय लोट, लो, क्रिया समय विवारे लोटो लोटो च लोटो हिशो च त हो क्रिया समय विवारे लोटो लोट क्रिया समय विवारे लोट लोटो चमो हिशो वमो हिशो वा च तध्वमो हो ऐसे सूत्र से लोट मध्य में एक प्रयोग होता है सर्वाख्या सुविधा सवाख्यात सवलकार में पुनः पुनः जायते मियंत इस अर्थ में जायस मृष ये प्रयोग किया गया इतिहासा जनन मरण सन्तर अनुकरणमिद उच्य थे जनन मरण की संतति प्रवाह लगातार चलता है उसका अनुकरण जायसम्रेय ईश्वर निमित्ता बा चेष्टा उचित अथवा ईश्वर कहते उनकी चेष्टा जो ऐसे कर्म करते हैं अच्छी बात है फिर जन्मो फिर मरो यही कर्म करो ईश्वर यदवा सर्वेश्वर मार्ग द्व भ्रष्टम दृष्टा ईश्वर देखते हैं न तो कर्म क्या पितृलोक जाने के लिए अधिकार नहीं है उपासना नहीं करेंगे तो देवयान मार्ग से जाने के लिए अधिकार नहीं है उनको देखते भगवान देख कर के थे मार्ग दो भ्रष्ट दोनों मार्ग जो प्राप्त नहीं करके रहते इधर भी नहीं उधर नहीं कहते तो जाए समय सो इतनी प्रेरित देखते उनके साथ वाले उत्तरायण मार्ग से जाते हैं इधर जाना चाहते तो कोई कि डांटे यार भागो इधर उधर धक्का लगाएंगे फिर और कुछ लोग जाते हैं लो देखते रहे ये तो पितलो जाते उधर जो जा दिखते उधर से धक्का भागे तो बीच में खड़े है जाएंगे इधर कहीं जाने का अधिकार नहीं कोई धक्का लगाना जरूरत नहीं जा नहीं सकते चल ही नहीं सकते चाहते उधर जाए किंतु जा ही नहीं सकते तो फिर भगवान देख कहते कोई बात नहीं तुमको ही पुरस्कार मिलेगा जाए सम बस बार बार जन्म मरण को प्राप्त करो ईश्वर कहते उनको देख कर के तम जाए समी प्रेरिती एत यह उचित यहाँ कहते ऐसा भी समझना तेनाश इत्यादि वाक्य में वैसिष्टि तेनाश न संपूियते भाष्य में जनन मरण लक्षण नहीं वो काल यापना भवती ही काल यापना काल अतिवाहन करेंगे जनन मरण लक्षण बस जन्म मरण जन मरन बार बार और जन्म मरण खाली कौन से है उसमें कष्ट भी होता है किसी को भी मरते समय बड़ा कष्ट होता है इसलिए ये मक्खी मच्छर भी मरने से डरते हैं वो तो काटते हैं उनको हटाने देखे देखो थोड़ा सावधान हो जाओ अभी भी समझ लेते ये हम कभी देख लिया भागते हैं मक्खी मच्छर है मक्खी को देखो जे देखो मच्छर काट दिया देखते समय पर चला गया कहाँ चला गया फिर इधर काटेगा इधर चला गया तो इधर काटेगा ऊपर चला गया चलो इधर चला गया किंतु इधर जा कर फिर इधर आकर पैर में काटेगा वो जानते हैं और उसको देखो कहाँ गया और पकड़ में नहीं आते वो जानते मारा देगा मन से डरते हैं बहुत कष्ट होता है तो जन्म वर्ण को प्राप्त करते हैं। मतलब खाली कष्ट ही भोगते हैं कष्ट इतने कष्ट एक बार जन्म लिया फिर मरना फिर जन्म यही ही केवल कोई मार देता है तो तो कष्ट होता है नहीं मारे तो भी मरते भी कष्ट होते ज़्यादा समय नहीं रहते हैं ये होता है तृतीय मार्ग ओम आ प्या तुम वाक् प्राण चक्षु